वाहरे भोले भाले साधु इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती उनकी यह दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताल लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती डांटने की बात तक नहीं सोच पाती एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है हितैषि यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया उस समय श्री कृष्ण के आंखें डर के मारे नाच रही थी यशोदा मैया ने डांट कर कहा क्यों रे नटखट तू बहुत ढीठ हो गया है तूने अकेले में छिप मिट्टी क्यों खाई देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई ये सब झूठ बक रहे हैं यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है तुम अपनी आँखों से देख लो यशोदा जी ने कहा अच्छी बात यदि ऐसा है तो मुँह खोल माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुँह खोल दिया परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं यशोदा जी ने देखा कि उनके मुँह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है आकाश व शून्य जिसमें किसी की गति नहीं दिशाएं पहाड़ द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी बहने वाली वायु वैद्युत अग्नि चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल जल तेज पवन वियत प्राणियों के चलने फिरने का आकाश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 और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत है उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ ये गोपियाँ गोप और गोधन मेरे अधीन है जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं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 उपनिषद सांख्य योग और भक्तजन जिनके महात्म का गीत गाते गाते अगाते नहीं उन्हीं भगवान को यशोदा जी ने अपना पुत्र मानती थी राजा परीक्षित ने पूछा भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तन किया भगवान श्री कृष्ण के वे बाल लीलाएँ जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देव की वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली हो और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं इसका क्या कारण श्री शुभदेव जी कहते हैं परीक्षित नंदबाबा पूर्वजन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्या प्रेमयी भक्ति हो जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं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 ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे